श्री राम कृष्ण बचनामृत परिच्छेद एक सौ दो नौ नवम्बर नौ अठारह में आज एक गाने वाले आएंगे अपनी मंडली के साथ कीर्तन करेंगे श्री राम कृष्ण बारम्बार अपने शिष्यों से पूछ रहे हैं कीर्तनियाँ कहाँ हैं महिमाचरण ने कहा हम लोग ऐसे ही अच्छे हैं श्री राम कृष्ण नहीं जी हम लोगों का मिलना तो बारह महीने लगा है बाहर से किसी ने कहा कीर्तनिया आ गया श्री रामकृष्ण ने आनंद के उच्छ्वास में इतना ही कहा क्या आ गया कमरे के दक्षिण पूर्व के लम्बे बरामदे में शतरंजी बिछाई गई श्री रामकृष्ण ने कहा इस पर थोड़ा सा गंगाजल जल छिड़क देना न जाने कितने विषय मनुष्यों ने इसे रौंदा है बाली के प्यारी बाबू की स्त्रियाँ और लड़कियाँ काली का दर्शन करने के लिए आई हुई हैं कीर्तन होने का आयोजन देखकर उन्हें भी सुनने की इच्छा हुई एक ने श्री रामकृष्ण से आकर कहा वे सब पूछती हैं क्या कमरे में जगह होगी क्या वे भी बैठें? श्री राम कृष्ण कीर्तन सुनते हुए ही कह रहे हैं नहीं नहीं जगह कहाँ है इसी समय नारायण आए और उन्होंने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया श्री रामकृष्ण कह रहे हैं तू तो क्यों आया घर वालों ने तुझे इतना मारा नारायण श्री राम कृष्ण के कमरे की ओर जा रहे थे श्री रामकृष्ण ने बाबूराम को इशारे से कह दिया इसे खाने के लिए देना नारायण कमरे के अंदर गए एकाएक श्री रामकृष्ण ने उठकर कमरे में प्रवेश किया नारायण को अपने हाथों भोजन कराएंगे खिलाने के बाद फिर वे कीर्तन में आकर बैठे भक्तों के साथ कीर्तनानंद बहुत से भक्त आए हुए हैं श्रीयुक्त विजय गोस्वामी महिमाचरण नारायण अधर मास्टर छोटे गोपाल आदि राखार बलराम इस समय वृंदावन में हैं। दिन के तीन चार बजे का समय होगा श्री रामकृष्ण बरामदे में कीर्तन सुन रहे हैं पास में नारायण आकर बैठे चारों ओर दूसरे भक्त बैठे हुए हैं इसी समय अधर आए अधर को देख कर श्री रामकृष्ण में कुछ उद्दीपना हो गई अधर के प्रणाम करके आसन ग्रहण करने पर श्री रामकृष्ण ने उन्हें और निकट बैठने के लिए इशारा किया कीर्तनियों ने कीर्तन समाप्त किया सभा उठ गई बगीचे में भक्तगण इधर उधर टहल रहे हैं कोई कोई काली और राधा कांत जी की आरती देखने के लिए गए संध्या के बाद श्री रामकृष्ण के कमरे में भक्तगण फिर आए उनके कमरे में कीर्तन का आयोजन फिर होने लगा उनमें खूब उत्साह है कहते हैं एक बत्ती इधर भी देना दो बत्तियां जला दी गई खूब रोशनी होने लगी श्री राम कृष्ण विजय से कह रहे हैं तुम ऐसे ही जगह क्यों बैठे इधर आकर बैठो अब की बार कीर्तन खूब जमा श्री राम कृष्ण मस्त होकर नृत्य कर रहे हैं भक्तगण उन्हें घेर घेर कर खूब नाच रहे हैं विजय नाचते हुए दिगंबर हो गए होश कुछ भी नहीं है कीर्तन के बाद विजय चाभी खोज रहे हैं कहीं गिर गई है श्री राम कृष्ण कह रहे हैं अब भी एक बार बोल वृंदावन बिहारी की जय होनी चाहिए यह कहकर हंस रहे हैं विजय से और भी कह रहे हैं अब यह सब क्यों अर्थात अब चाभी के साथ क्यों संबंध रखते हो किशोरी प्रणाम करके विदाई ले रहे हैं श्री राम कृष्ण स्नेहार्द हो उनकी देह पर हाथ फेरने लगे और बोले अच्छा आओ बातों में करुणा मिली हुई है कुछ देर बाद मणि और गोपाल ने आकर प्रणाम किया वे लोग भी चलने वाले हैं श्री राम कृष्ण की करुणापूर्ण बातें कहा कल सुबह को उठकर जाना कहीं ओस लगकर तबीयत न खराब हो जाए मणि और गोपाल फिर नहीं गए वे आज रात को यहीं रहेंगे वे तथा और भी दो एक भक्त जमीन पर बैठे हुए हैं कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण श्री राम चक्रवर्ती से कह रहे हैं राम यहाँ एक पांव पोष और था क्या हो गया श्री रामकृष्ण को दिन भर अवकाश नहीं मिला कि जरा विश्राम करते भक्तों को छोड़कर जाते भी कहा अब एक बार बाहर की ओर जाने लगे कमरे में लौटकर उन्होंने देखा मणि रामलाल से सुनकर गाना लिख रहे हैं श्री रामकृष्ण ने मणि से पूछा क्या लिखते हो गाने का नाम सुनकर कहा यह तो बहुत बड़ा गाना है रात को श्री राम जरा सी सूजी की खीर और दो एक पूड़ियाँ खाते हैं उन्होंने रामदाल से पूछा क्या सूजी है गाना दो एक लाइन लिखकर कर मणि ने लिखना बंद कर दिया श्री राम जमीन पर बिछे हुए आसन पर बैठ कर, सूजी की खीर खा रहे हैं भोजन करके आप छोटी खाट पर बैठे मास्टर खाट की बगल में तख्त पर बैठे हुए श्री रामकृष्ण से बातचीत कर रहे हैं नारायण की बात करते हुए श्री रामकृष्ण को भावावेश हो रहा है श्री रामकृष्ण आज नारायण को मैंने देखा मास्टर जी हाँ आंखें डबडबाई हुई थी उसका मुंह देखकर रुलाई आती थी श्री रामकृष्ण उसे देख वात्सल्य भाव का उद्रेक होता है यहाँ आता है इसीलिए घर वाले उसे मारते हैं उसकी ओर से कहने वाला कोई नहीं है मास्टर साहस्य हरिपत के घर में पुस्तकें रखकर वह यहाँ भाग आया श्री राम कृष्ण यह अच्छा नहीं किया श्री राम कृष्ण चुप है कुछ देर बाद बोले देखो उसमें बड़ी शक्ति है नहीं तो कीर्तन सुनते हुए मुझे क्या कभी आकर्षित भी कर सकता था मुझे कमरे के भीतर आना पड़ा कीर्तन छोड़कर आना ऐसा कभी नहीं हुआ उससे मैंने भावावेश में पूछा था उसने एक ही वाक्य में कहा मैं आनंद में हूँ मास्टर से तुम उसे कभी कभी कुछ मोल लेकर खिलाया करो वात्सल्य भाव से श्री रामकृष्ण ने फिर तेजचंद्र की बात निकाली मास्टर से एक बार उससे पूछना तो सही एक शब्द में वह मुझे क्या बतलाता है ज्ञाने या कुछ और सुना तेजचंद्र अधिक बातचीत नहीं करता गोपाल से देख तेजचंद्र से शनि या मंगल के दिन आने के लिए कहना श्री कृष्ण जमीन पर बैठे हुए सूजी की खीर खा रहे हैं पास ही एक दीप दान पर दिया जल रहा है श्री कृष्ण के पास मास्टर बैठे हुए हैं श्री कृष्ण ने पूछा क्या कुछ मिठाई है मास्टर नए गुड़ के संदेश ले आए थे रामलाल ने कहा ताक पर संदेश रखे हुए हैं श्री राम कृष्ण कहाँ है जरा ले आओ मास्टर फुर्त, फुर्ती से उठकर ताक पर खोजने लगे वहाँ संदेश न थे भक्तों की सेवा में गए होंगे मास्टर संकुचित होकर श्री राम के पास आकर बैठे श्री राम बातचीत कर रहे हैं श्री राम अच्छा अब की बार अगर तुम्हारे स्कूल में जाकर देखूँ मास्टर ने सोचा ये नारायण को देखने के लिए स्कूल जाने की बात कह रहे हैं उन्होंने कहा हमारे घर में चलकर बैठिए तो भी काम हो जाएगा श्री राम कृष्ण एक इच्छा है वह यह कि वहाँ और कोई लड़का उस तरह का है या नहीं जरा देखूं चलकर मास्टर आप अवश्य चलिए दूसरे आदमी देखने जाया करते हैं उसी तरह आप भी जाइएगा श्री राम कृष्ण भोजन करके छोटी खाट पर बैठे इस बीच में मास्टर और गोपाम ने बरामदे में बैठ भोजन किया रोटी और दाल उन लोगों ने नौबत खाने में सोने का निश्चय किया भोजन करके मास्टर श्री राम कृष्ण के पाव पोस्ट पर आकर बैठे श्री राम कृष्ण मास्टर से नौबत खाने में हंडिया बर्तन न रखे हो, जहाँ सोगे इस कमरे में मास्टर जी हाँ